या। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, जी जी, yes. सारे श्रोताओं को और आश्रम के समस्त आगंतुकों को मेरा नमस्कार और अभेन्द्र गुप्त पदाचार्य जी की जो जयंती हम मना रहे हैं उस सबकी बधाई हम जो अभिनव गुप्ता जी का जयंती समारोह मना रहे हैं वो उनका परिचय जिना मेरी क्षमता के बाहर है क्योंकि वो सदियों में कोई ऐसे महान दार्शनिक होते हैं जो सदियां भी उनका जो गौरव है उसे कम नहीं कर सकते तो ऐसे थे अभिनव गुप्त पात्राचार्य और हम आश्रम में जो यहाँ पर पिछले 11 बरस से कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में एक अति संक्षेप में आप सबको बताऊं कि यहाँ हमारा जो हरिहरित्री आश्रम है मध्य प्रदेश के महेश्वर शहर में इसका एकमात्र उद्देश्य है, है अभिनव गुप्त पादाचार्य जी की शिक्षाओं के आधार पर काश्मी ऋषो दर्शन का प्रसार प्रसार करना इसके साथ ही हमारे गुरुदेव जी की जैसी इच्छा थी वो चाहते थे कि जब हम शिव दर्शन लोगों को समझाएं, बताएं, तो वो इतनी सरल भाषा में सरलिकृत हो ताकि लोगों को ठीक से समझ में आ सके तो यहाँ पर पिछले दस वर्षों से जो हम कार्यक्रम करते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है कि जो इसकी मूल अवधारणा है काश्मीर शिव दर्शन की उन अवधारणाओं को मनुष्य के हृदय में आत्मसात करने का उसे यहाँ पर आने पर अवसर मिले तो इसी अवधारणा के साथ में हम यहाँ काश्मीर शिव दर्शन के कार्यक्रम प्रति गुरुवार को करते हैं आज जिस विषय पर हमें चर्चा करना है परमेश्वर का स्वरूप काश्मीर शिव दर्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप को खोजना क्यों पड़ता है क्या आवश्यकता पड़ती है परमेश्वर के स्वरूप को खोजने की और भिन्न भिन्न विधाओं से लोग उसे भिन्न भिन्न तरह से खोजते हैं परमेश्वर का स्वरूप लोग अनादिकाल से खोजते आए हैं क्योंकि मनुष्य प्रकृति से खोजी रहा अन्य जीव जंतुओं की तरह उसे मात्र आधारभूत विवेक प्राप्त नहीं था और अनेक विशिष्ट विवेक प्राप्त था जिसके द्वारा वो जानना चाहता था कि ये संसार क्या है ये सूरज क्या है ये चंद्रमा क्या है ये धरती क्या है मैं कौन हूँ मेरा इस संसार में आने का क्या उद्देश्य इस प्रकार के प्रश्न अनादिकाल से मनुष्य को परेशान करते आए थे उसी में उसने कभी चंद्रमा को भगवान माना उसने माना कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस समस्त प्रकृति को नियंत्रित करती कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस धरती मनुष्य और इस प्रकृति का एक रिश्ता बना के रखती है और कहीं ना कहीं उस अदृश्य शक्ति की खोज में मनुष्य सदत रहा पहाड़ों को पूजा नदियों को पूजा चंद्रमा सूर्य जो ये अत्यंत प्रकट वस्तुएं थी इन्हें परमेश्वर के रूप में जानने का प्रयास किया क्योंकि तो ये शक्तियाँ कहीं इनमें निहित हैं इनमें छिपी हैं इस प्रकार का उनका भाव था और उस सब के बाद धीरे धीरे उसकी प्रज्ञा विकसित होती चली गई बीच में बीच में समय समय के साथ ऋषिगण आए उन्होंने अपनी अंतर से अंतर प्रज्ञा से मनुष्य के स्वरूप को लोगों को समझाने का प्रयास किया और स्वयं समझने का प्रयास किया ये कि सृष्टि क्या है ईश्वर का स्वरूप क्या है इसी तारतम्य में मनुष्य के बुद्धि के भिन्न भिन्न भिन स्तरों पर मनुष्य के जो आरंभिक स्तर उच्चतर और सर्वोच्च स्तर पर परमेश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप मनुष्य को प्रतीत होने लगे उसे पता लगने लगा कि परमेश्वर क्या है सनातन जो हमारी धर्म परंपरा है ये केवल धर्म नहीं वरन एक पूर्ण दर्शन है और इस सनातन परंपरा में हर स्तर के व्यक्ति के लिए चाहे वो उच्चतर बौद्धिक स्तर का व्यक्ति हो चाहे सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हो चाहे वो नितान्त अशिक्षित सबके लिए परमेश्वर के स्वरूप का कुछ न कुछ अनुभव देने की क्षमता इस सनातन विद्या में है आरंभिक रूप से मंदिर तीर्थ स्थान पवित्र नदियाँ पवित्र ग्रंथ धीरे धीरे उच्चतर स्तर पर पवित्र ज्ञान और उच्चतर स्तर पर ध्यान योगिक क्रियाएं और अंततः आत्मबोध इस स्तर तक मनुष्य को उसकी प्रेरणा को उसकी प्रज्ञा को उच्चतर स्तर तक ले जाने का ऋषियों ने राह बताई ज्ञान बताया अद्वैत सचमुच में मूल धारणा है और ये मूल धारणा मनुष्य की प्रज्ञा से समझ में आई और ये आना ही थी क्योंकि ये सृष्टि जब मनुष्य ने एक इकाई के तरह देखना शुरू किया कि ये सृष्टि एक इकाई है एक यूनिट है तो उस इकाई में भिन्नताओं के बीच में उस प्रज्ञा ने एक अभिन्नता को खोज लिया पाया कि इस सबके बीच में इस सारी डाइवर्सिटी के बीच में एक यूनिटी है तभी तो ऋषिजन कह सके कि जान तो तुम्हें तुम्हें हो जाए तुलसीदास जी ने कहा था परमेश्वर ने अपनी सृष्टि बनाई इस सृष्टि बनाने के क्रम में उसने विभिन्न रचनाएं बनाई इस सबके काश्मीर शिव दर्शन में बहुत अद्भुत उदाहरण हैं और अद्भुत तर्क हैं और उनका प्रस्तुतिकरण बड़ा ही सुंदर है तो मैं आपको थोड़े थोड़े उदाहरण से बताता हूँ कि हमारे शिव दर्शन में कहाँ कहाँ पर इनके बारे में बताया गया है ईश्वर की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए उसे समझने के लिए कि यह चैतन्य स्वरूप है आपके आत्मा का स्वरूप है ईश्वर प्रति विज्ञाकारी है जिसमें परमेश्वर के स्वरूप को निरूपित किया गया बताया गया है कि यह शुद्ध चेतना स्वरूप है जिसमें विभिन्नता समाहित ये शुद्ध चेतना रूप है इसका अपने आप में कोई ऐसा रूप नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये इन गुणों से युक्त है वो गुणों से परे है और शुद्ध शुद्ध चेतना स्वरूप परमेश्वर ने इस सृष्टि को क्यों बनाया क्योंकि जब यह सृष्टि बनी तभी तो परमेश्वर की हो खोज आरम्भ ही अगर ये सृष्टि ना होती तो परमेश्वर को कौन खोजता और स्वयं ही अपने आप को जानता अब चूँकि वो स्वयं ही है और कोई है ही नहीं तो स्वयं अपने को भूला फिर वो स्वयं को जान जब तक वो भूला नहीं था तब तक जानने का भी कोई कारण नहीं था जो अपने आप को भूला तो उसी के बाद उसने अपने को अपने आप को जानने का प्रयास किया ईश्वर प्रति विज्ञा बताती है कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो स्वयं से अपनी ही शक्ति से पांच आधारभूत अवयव बनाए ये सब जानना परमेश्वर को समझने के लिए आवश्यक तो हम पहले ईश्वर प्रतिविज्ञा की बात करते हैं कि उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने ईश्वर सृष्टि बनाने के क्रम में सर्वप्रथम अणु बनाया तदंतर शक्ति इसमें समाहित की तदंतर अंतरिक्ष बनाया और अंततः समय बनाया इसके बाद इसमें अविद्या समाहित की अंततः तो इसमें अविद्या समाहित की क्यों अविद्या वो मैट्रिक्स है वो बेस आधार है जिस पर ये सृष्टि का दृश्य चित्रित है ये समस्त सृष्टि अविद्या पर आधारित है। जब तक अविद्या है तब तक मल है तब तक ये संसार टिका है जैसे ही अविद्या का नाश होता है जैसे ही ज्ञान है वैसे ही संसार लुप्त तो हो जाता है तो परमेश्वर ने अविद्या को बनाया यहाँ पर हम उसको माया के रूप में देखते हैं माया की सबसे अच्छी व्याख्या काश्मीर शिव दर्शन में की गई है जहाँ पर कि माया के पांच कंचुकों के द्वारा इस सृष्टि के उद्भव के बाद जो जीव उन सबका सीमांकन किया और उन्हें इस स्मृति से दूर किया कि मैं स्वयं शिव हूँ क्योंकि उस स्मृति के बाद किसी तरह का कर्तव्य न तो किसी का बचता है न किसी की तरह का राग बचता है न किसी तरह का कोई काम बचता है जो उसको करना हो इसलिए इन पांच कंचुकों के द्वारा उसे अविद्या से ग्रसित कर दिया गया इस तरह से ये पांच अवयव हम अगर समझें तो ये पांच अवयव परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के लिए जो बनाए हैं इन पांच अवयवों से ही सृष्टि निर्मित दिखाई देती है जो अणु बना उससे मटेरियल वर्ल्ड बना उस वर्ल्ड के लिए जो जगह बनी वो स्पेस थी जिसमें ये सृष्टि अपना नाटक कर सकती थी तीसरा अंतरिक्ष के साथ ही समय की उत्पत्ति क्योंकि समय अनादि नहीं है ना ये अंतरिक्ष अनादि है ना ये परमाणु अनादि अगर ये अनादि है तो अपने मूल स्वरूप में अपने चैतन्य स्वरूप में अनादि हैं लेकिन जिस रूप में ये आपको प्रतीत होते हैं उस रूप में ये सृष्ट हैं ये बनाए गए हैं अब यहाँ हम समझें कि किसी भी वस्तु को हम संसार में देखते हैं तो हमको उसका एक तात्कालिक कारण दिखाई देता है जैसे एक वृक्ष का तात्कालिक कारण हमको बीज दिखाई देता है कि इस बीज से वृक्ष आया हम इस वृक्ष का कारण बीज मानेंगे और उस बीज का कारण वृक्ष मानेंगे ये हमारा श्रेष्ठ कारण है संसारिक कारण है लेकिन हम यहाँ पर नियति के कारण उसके मूल कारण को भूल जाते हैं जबकि उसका मूल कारण है शिव परशु या उसका हम जो भी नाम दें लेकिन हम तो यहाँ पर काश्मीर शिव दर्शन में उसे परशु कहना पसंद करते हैं इसलिए परशु ने अपने से बीज भी बनाया अपने से वृक्ष ही बनाया अन्यथा फिर पहले उलझ जाती कि पहले बीज आया है पहले वृक्ष आया तो ऐसे किसी भी पहले की यहाँ पर स्पष्टतः व्याख्या है कि बीज और वृक्ष दोनों का मूल कारण परमेश्वर शिव है यहाँ पर पूर्ण सृष्टि जिसके हम सत्यों को अगर खोजें तो वो सत्य जब प्रतिबद्धता से हम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं तो वो चैतन्य पर ही जाकर ठहरता है जिसके दो पहलू हैं प्रकाश और विमर्श तो यहाँ पर हम सत्य को ही ईश्वर कहते हैं उस ईश्वर के दो पहलू हैं एक प्रकाश पहलू यानी उसका अस्तित्वगत पहलू और एक उसका विमर्श अर्थात उसकी शक्ति विमर्श ही उसकी शक्ति है और चूंकि इस सृष्टि का वो एकमात्र केंद्र बिंदु है जहाँ से उस सृष्टि का संचालन होता है जहाँ से सृष्टि का उद्गम होता है और जहाँ पर सृष्टि का प्रभाव भी होता है जहाँ पर कि हम कहें कि वही सृष्टि का उद्गम भी है और अंतिम विश्राम भी है उस स्थिति को हम शिव बोलते हैं उसको परशु बोलते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की चेतना वही चेतना जो निर, निराकार है निर निरूप है उस रूप से ही निरूप से ही समस्त रूपों का उद्भव हुआ है जिसे हम इस स्पन्ध में कहते हैं ये सुन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रेव देव तम शक्ति चक्र विभो प्रभव शंकरम स्तुमा हम इस तरह परमेश्वर की स्तुति करते हैं स्तुति इसलिए करते हैं कि अभी हम केंद्र में नहीं हैं अभी हम केंद्र से दूर हैं तो हमें परमेश्वर की स्तुति करना है क्यों स्तुति करना है स्तुति का क्या महत्व स्तुति का एक ही महत्व है कि हम अपने लक्ष्य को अपने टारगेट को डिफाइन कर लेते हैं निश्चित कर लेते हैं कि परमेश्वर शिव मेरा लक्ष्य है इससे इतर इस किसी और चीज़ के लिए मेरी खोज नहीं है और इससे कमतर किसी चीज़ पर मैं समझौता नहीं करूँगा इसलिए कहते हैं शंकर स्तुमा में शंकर को प्रणाम करता हूँ जैसे अगर आप यहाँ से किसी तीर्थ स्थान जाते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे वहाँ जाना है और जो सच्चा तीर्थयात्री जो प्रतिबद्ध तीर्थयात्री वो उस तीर्थ से दाएं दाए बाएं नहीं देखता वो उस सीधे सीधे उस तीर्थ तक जाते और वहाँ पर अपना काम करके वापस आता है तो यहाँ परमेश्वर शिव हमारा लक्ष्य है इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं लक्ष्य को सदैव प्रणाम करके अपनी यात्रा आरम्भ करते हैं हम आरंभ करते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है और मैं मुझे इस परमेश्वर शिव की खोज करना तो इस तरह से हम यहाँ पर कहते हैं कि संकर्म इस्तुमा। यानी जहाँ पर परमेश्वर की आंखें खोलने से या बंद करने से इस सृष्टि का उदय और अंत होता है यानी इस सृष्टि का आरंभ भी परमेश्वर शिव की चेतना से होता है और उसका अंत भी यानी रीऑब्जॉर्बन वापस अपने आप में समेट जाने की क्रिया भी परमेश्वर शिव से होती है इसके अलावा परमेश्वर शिव की जो हमारी अवधारणा है काश्मी शिव दर्शन में वो सतत क्रियाशील शक्ति के रूप में है कुछ भिन्न दर्शन शिव को या परमेश्वर को निष्क्रिय शांत ब्रह्म के रूप में मानते कि वो निष्क्रिय है वो मात्र दर्शक है वो कुछ भी नहीं करता ऐसी परिस्थिति में इस सृष्टि के उद्भव को उसकी व्याख्या करना कठिन कोई भी एक संतोषजनक व्याख्या करना माया के लिए भी कठिन अगर हम माया को कहें कि वो भी सनातन है तो फिर दो सनातन हो जाएंगे परमेश्वर भी और माया भी लेकिन यहाँ परमेश्वर की शिव की अपनी ही शक्ति से परमेश्वर शिव अपनी ही शक्ति से स्वयं को सीमित कर बचपन में किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकते हैं कि वो स्वयं न उठा सके तो आज प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि हाँ वो ऐसा पत्थर बना सकते कि जिसको वो स्वयं न उठा सके क्योंकि माया को बीच में लाकर स्वयं भूल सकता है कि मैं शिव हूँ और तब वो उस एक छोटे से पत्थर को नहीं उठा सके और यह हो ही रहा है अभी अगर पचास किलो का पत्थर हो तो आप भी नहीं उठा सकते जबकि आप शिव हो लेकिन आप उस पत्थर को नहीं उठा सकते क्योंकि माया बीच में है वो आपकी कार्य करने की शक्ति को सीमित कर चुकी है आपकी जानने की शक्ति को सीमित कर चुकी है आपके संतोष को सीमित कर चुकी है आपकी सनातनता को सीमित कर चुकी है वो आपकी स्वतंत्र को सर्वव्यापकता को भी सीमित कर चुकी है इस तरह के पाँच कंचुक आपको एक सीमित जीव बना देते हैं अब इस केंद्र की अवधारणा को हमारे तीन तरह के शास्त्र हैं आगम शास्त्र शिव दर्शन में प्रतिभिज्ञा यहाँ पर आगम का जो सर्वोच्च ग्रंथ है वो है शिवसूत्र शिवसूत्र का प्रसन्न सूत्र कहता है चैतन्य में आत्मा आत्मा का मतलब अंतिम से आत्मा का मतलब केंद्रीभूत सत्य द सेंट्रल रियलिटी द कोर रियलिटी तो अंतिम सत्य परमेश्वर ही है और वो चैतन्य रूप अब हम कहें कि यह अंतिम सत्य किसका यहाँ पर जब वो अनस्पेसिफाइड है उसको यहाँ विशिष्टीकरण नहीं किया गया इसका मतलब वो अंतिम सत्य समस्त सृष्टि का समस्त अभिव्यक्ति का अंतिम सत्य अब एक आप तंकर लो तो भी उसका अंतिम सत्य चैतन्य है एक व्यक्ति का भी अंतिम सत्य चैतन्य है और एक सूर्य चंद्र धरती सबका अंतिम सत्य चैतन्य है तो इस तरह से भगवान के स्वरूप या परमेश्वर के स्वरूप को एक ही श्लोक दो ही शब्द चैतन्य महात्मा इसी से निरूपित किया गया ये शाम्भव उपाय है जहाँ आप अपने ही चिंतन से परमेश्वर के स्वरूप को पाले थे यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को जानना ही उसके स्वरूप को पालना है परमेश्वर के स्वरूप को जानना बुद्धि के स्तर पर जानना फिर हार्दिक स्तर पर जानना और अंतिम रूप से उसको अपने अस्तित्व के स्तर पर उसका बोध होना इसी क्रम से परमेश्वर को हम जान समझ और उसका बोध प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद में भगवान स्वयं स्वयं के बारे में बड़ा अच्छा बताएँ हम कई बार उसकी चर्चा कर भी चुके हैं यहाँ प्रसंगवश वो बातें हम फिर से बताते हैं अभी हम कुछ दिनों से गीतार्थ संग्रह पढ़ अब तो पर अभिनुगूत पदाचार्य जी ने इस पर कुछ विशिष्ट टिप्पणियाँ की हैं कुछ लोगों की टिप्पणियाँ जो निश्चित रूप से पहले के आचार्य ठीक से नहीं व्याख्या कर पाए थे उन्हें अभिनुगुद्ध तो पद्दाचार्य जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है जैसे एक बड़ा प्रिय श्लोक है जो इस शिव दर्शन में बड़ी अच्छी तरह से व्याख्यायित श्रीमद्भागव गीता तो उस श्लोक को बताता हूँ बलम बलवताम अस्म कामराग विवर्जित बलम बलवताम अस्में कामराग विवर्चितम धर्मा विरुद्धो भूतेशु कामो अस्में भर्तर्ष भे इसमें क्वांटम फिजिक्स है क्योंकि क्वांटम फिजिक्स भौतिक शास्त्र का वो हिस्सा है जो अनजाने में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका जानबूझकर प्रवेश नहीं किया अनजाने में क्वांटम भौतिकी का जब विकास हुआ वो विकास अपने आप होता चला नहीं अपने आप वो ऐसी दिशा लेता चला गया कि तो जो आध्यात्मिक दिशा था अब यहाँ पर हम इस सूत्र को शिव दर्शन के हिसाब से समझें बलम बलबाम भगवान कहते हैं कि मैं बलशाली का बल हूं बलशाली का बल हूं लेकिन उसको फिर स्पेसिफाई करते हैं कि कैसा बल एक तो वो बल होता है कि अपने विरोधी को उठा कर पटक दे ऐसा बल हो सकता है कि उससे वो चोरी कर डकैती डकती डाले लोगों को बुरा कर दे या ऐसा भी हो सकता है कि उस बल से वो दान धर्म करने लग जाए पूजा पाठ करने लग जाए लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसा बल दूँ कैसा बल हूँ काम राग विवर्जित जहाँ पर की, किसी तरह की कामना किसी तरह का राग वहाँ पर नहीं है उसके अनुपस्थिति है जहाँ कामना की अनुपस्थिति है राग की अनुपस्थिति है। वैसा बल मैं हूँ उसके बाद उन्होंने जो तो बात कही वो बड़ी सुंदर है धर्मा विरुद्धो भूतेशु कामो अस्विन भरतर्ष इसकी बहुत गलत व्याख्याय है गलत व्याख्या भी, भी बता दें गलत व्याख्या ऐसी हुई थी कि मैं कामनाओं से रहित धर्म से अविरुद्ध जो भी क्रियाक्रम हैं कर्मा कांड हैं है ना उस रूप में मैं हूँ लेकिन ये अभिनव गुप्त जी को ठीक नहीं लगी व्याख्या लेकिन उन्होंने जो व्याख्या की वो एकदम समझने लायक है एकदम सीधे सीधे आपके अंतस में उतर जाते जो या तो काश्मीरेश्वर दर्शन जानते हैं या जो भौतिक शास्त्र में क्वांटम भौतिक जानते हैं उनके लिए ये तो वरदान की तरह है ये लाइन कैसे बोलते हैं वो कि धर्म अविरुद्धो भूतेशु कामो अस्मि भरता शब यहाँ काम से मतलब है इच्छा शक्ति भगवान की इच्छा शक्ति और ये संसार ये इन दोनों का धर्म अविरुद्ध है समस्त सृष्टि भगवान की इच्छा शक्ति से अविरुद्ध है और भगवान की इच्छा शक्ति आपके अंदर भी उपस्थित है अगर आप सांसारिक कामनाओं से काम नहीं कर रहे हैं आपके भीतर इच्छा शक्ति है जो कामनाओं से जब आप मुक्त हो तो वो इच्छा शक्ति और आपकी इच्छा शक्ति एक है दोनों में कोई भेद नहीं है तो जब आपकी इच्छा शक्ति और ईश्वर की इच्छा शक्ति एक हो जाती है तो समस्त सृष्टि और वो इच्छा शक्ति भी एक हो जाती है तो समस्त सृष्टि की इच्छा शक्ति और समस्त सृष्टि इसके समस्त प्रमेय भिन्न भिन्न लोग सूर्य चंद्र तारे आसमान झरने चिड़िया मनुष्य अच्छे लोग बुरे लोग भलाई बुराई खुशी दुख दिन रात ये सब कुछ उस इच्छा शक्ति से अभिन्न है अगर यहाँ पर एक मटकी मिले जो कुछ हजार वर्ष पहले बनाई गई थी तो तय है कि यह उस समय एक कुमार की इच्छा शक्ति थी जिसके द्वारा इसने सृष्टि में प्रसू किया सृष्टि में परमेश्वर की इच्छा शक्ति सृष्टि परमेश्वर की इच्छा शक्ति में पहले उत्पन्न होती है तदंतर वह परमेश्वर उसका अभिव्यक्ति करते ऐसे ही एक कुम्हार के मन में मटकी पैदा होती है और कुमार उसको अभिव्यक्त करता है ऐसे ही एक कविता एक कवि के हृदय में जन्म लेती वो परावाणी में जन्म लेती है वो पश्चंती में, में अपना रूप घड़ती है वो मध्यमा में शब्द लेती है और वेखरी में वो प्रसव हो जाता है वेखरी में वो कविता कागज़ पर आ जाती है तो वो जब कागज़ पर आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उस कवि की होती है अब उसके द्वारा समाज पर होने वाले प्रभाव की जवाबदारी किसकी है उस कवि की है जब तक वो मध्यमातक में थी जब तक वो उसके अंतस में थी भीतर थी अनअभिव्यक्त थी तब तक वो उसकी अपनी निजी संपत्ति थी जैसे ही वो सृष्टि न आती है वो उसकी निजी संपत्ति नहीं रह जाती वरन वह अब एक पब्लिक डोमेन बन जाती पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है उस समय उसकी जिम्मेदारी होती तो इस सृष्टि में अगर एक मटकी मिलती है तो एक कुमार का अस्तित्व सिद्ध है अगर इस सृष्टि में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है उसका अगर हम अस्तित्व खोजे, उसको हम मूल अस्तित्व खोजें प्रणाम माता जी नमस्कार करता हूँ प्रभादेवी माता जी तो अगर हम उस सृष्टि में उसका मूल अस्तित्व खोजें तो वो चैतन्य ही है और वही चैतन्य परमेश्वर है और उसी को जानने से हमारी खोज पूर्ण हो जाती है उसी को जानना और उसी को हो जाना दोनों में कोई भेद नहीं है अब यहीं पर गीतार्थ संग्रह में ही भगवान कहते हैं कि मुझे तुम चार तरह से पहचानो इस सृष्टि में चारों तरफ मैं हूँ अभिव्यक्त हूँ और इस अभिव्यक्ति के भीतर भगवान को खोजना है तो हमको उसकी एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, एक धारणा बनाना पड़ती तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे अध्यात्म के रूप में देखो अधिदेव के रूप में देखो अधिभूत के रूप में देखो और अधियज्ञ के रूप में देखो इस तरह से चार रूपों में मुझे देखो और इन चार रूपों में अगर आप मुझे देखते हो तो समस्त सृष्टि में जिधर भी देखोगे तुम्हें मैं ही दिखाई दूंगा आध्यात्मिक के रूप में ये जीव की आत्मा है अधिदेव के रूप में वो प्रकृति पुरुष है जो इस समस्त सृष्टि में होने वाली जो हलचल हमको दिखाई देती है यह हलचल उसी की शक्ति है अधिभूत के रूप में वह समस्त जड़ सृष्टि चाहे हमको पहाड़ दिखते हैं सूर्य चंद्र धरती मकार आश्रम ये जो कुछ दिखाई दे रहा है उस सब का उस सब के रूप में मैं हूँ ये समस्त जड़ अभिव्यक्ति है वो मेरी ही अभिव्यक्ति और इसके बाद में वो कहते हैं यज्ञ किसी यज्ञ का यज्ञ भी मैं हूँ याने उपभोक्ता भी मैं ही हूँ यानी यज्ञ का यहाँ पर मीनिंग है एक प्रोजेक्ट हम जो कुछ भी करते हैं एक यज्ञ सृष्टि में है जो कुछ भी करते हैं एक यज्ञ है हम मकान बनाते हैं यज्ञ है हम कुछ पूजा करते हैं तो यज्ञ है लेकिन यज्ञ के भिन्न स्वरूप हैं कुछ हम कामनाओं के वश यज्ञ करते हैं कोई एक प्रोजेक्ट होता है कि इसको हराना इसको प्रतिस्पर्धा में हराना इससे आगे बढ़ जाना ये कामनापरक यज्ञ या एक वो यज्ञ है परमेश्वर के प्रेम के लिए किया जाता है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम ईश्वर को प्रेम करें हमको ईश्वर प्राप्त हो वो भी एक यज्ञ है तो यहाँ पर भगवान कहते हैं उस समस्त यज्ञ का भोगता और उसका फल देने वाला मैं ही हूं इस रहस्य को अगर हम जानते हैं तो हम समझते हैं कि भगवान समस्त छोटे और बड़े फल वही देता है वो तो बड़े से बड़ा स्वयं को देने को राजी परमेश्वर स्वयं को देने को राजी है अगर तुम उसको सर्वोच्च की भावना से उस यज्ञ को करते हो पूजते हो तो वो स्वयं को आपको अर्पित करने को राजी है या आपको स्वयं में समाहित करने को राजी है लेकिन हम अगर छोटे छोटे देवताओं के रूप में परमेश्वर की पूजा करते हैं या छोटे छोटे कारणों से यज्ञ करते हैं तो उसमें हमारी छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति करने का काम भी वही सर्वोच्च परमेश्वर करता है हम एक छोटे से देवता के रूप में ईश्वर को येजन करते हैं तो छोटे से देवता का रूप भी वो परमेश्वर ही है वही उस छोटे से देवता का रूप लेके तुम्हारी छोटी सी कामनाओं की पूर्ति कर देता है लेकिन यदि हम उस छोटे से देवता की भी बिना किसी कामना के बिना किसी स्वार्थ के मात्र प्रेम के कारण पूजा करते हैं तो उस वक्त बहुत छोटा सा देवता भी उसके लिए की गई पूजा भी सर्वोच्च परमेश्वर तक पहुंच जाती है इसलिए हम क्या पूज रहा है कोई क्या यज्ञ कर रहा है किस तीर्थ में जाता है किस देव को मानता है किस धर्म का इंसान है इस सबसे अलग हटके हम उसको नहीं दे पाते लेकिन वह स्वयं क्या है ये ईश्वर देव क्योंकि उसके अंतस के अंदर ईश्वर बैठा है और उसके अंतस की कामनाएं वो देखता है उस कामनाओं के का अनुसार उसे फल मिलता है अगर वो कामना से भीहीन है तो कर्म फल से मुक्त है उस कर्म के फल से वो मुक्त हो जाता है लेकिन अगर वो उस कामनाओं में लिप्त है तो उस कामनाओं के द्वारा उसे जो प्राप्ति होती है उसकी कीमत देने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है क्योंकि अंततः उसे उस प्राप्ति की कीमत देना पड़ेगी उसे कर्म का फल भोगना पड़ेगा यहीं पर भगवान आगे कहते हैं कि मैं जल में स्वाद रूप से हूँ चंद्र सूर्य का प्रकाश हूँ धरती का गंध हूँ यहाँ पर किसी विशिष्ट स्वाद या विशिष्ट प्रकाश की बात नहीं है वरन एज ए क्लास समस्त प्रकाश में हूँ समस्त गंध में हूँ समस्त स्वाद में हूँ यानी इस सृष्टि में इस सृष्टि का जो समस्त अनुभव है इस अनुभव के रूप में भी मैं ही हूँ यानी अब इसके बाद अगर आप चारों ओर नज़र घुमाए तो जड़ दिखेगा चेतन दिखेगा गतिविधि दिखेगी एक्टिविटी दिखाई देगी जीव जंतु चलते फिरते दिखाई देंगे लोग दिखाई देंगे कहीं ना कहीं हर तरह का यज्ञ होता दिखाई देगा और समस्त अनुभव प्रकाश दिखेगा संगीत दिखाई देगा इस सब के बीच आपको ईश्वर के दर्शन होंगे क्योंकि आप इन सब रूपों में परमेश्वर को देखेंगे समस्त सृष्टि में जितने ऑब्जेक्ट्स प्रमेय उनका स्वरूप ज्ञाता से भिन्न नहीं है ईश्वर प्रतिभिज्ञा का भी स्पष्ट उद्घोषणा है और यही उद्घोषणा भौतिक शास्त्र की क्वांटम फिजिक्स की है कि जो कुछ भी सृष्टि है वो ज्ञाता से भिन्न नहीं है जो जानने वाला है उससे अभिन्न है जानने वाला परमेश्वर है और सृष्टि भी परमेश्वर का स्वरूप है उसमें जो तो भिन्नता दिखाई देती है वो गुणों के कारण है जो तीन गुण हैं उन गुणों के कारण भिन्नता दिखाई देती वो भिन्नता अगर हमको न दिखाई दे कब दिखाई न देगी जब हम उन तीनों गुणों का स्रोत भी परमेश्वर को जानेंगे कि वो तो तीन गुण भी परमेश्वर से आए हैं जिसके कारण ये अष्टधा प्रकृति निर्मित हुई है जिसमें पंच पंचमहाभूत बुद, मन बुद्धि अहंकार और इनके पीछे खड़ी जीवात्मा जो उसकी पराप्रकृति है उस परा के पीछे परमेश्वर खड़ा है जो अक्षरधाम से शुरू होकर समस्त सृष्टि के एक पत्थर तक इस सब की रचना करता है इस तरह से जब हमारी भावना बनती है तो इस समस्त सृष्टि में हमारी ईश्वर दृष्टि हो जाती है तो काश्मीर शिव दर्शन कहता है कि परमेश्वर अरूप भी है और स्वरूप भी है वो विश्वमय भी है और विश्व से उत्तीर्ण भी है विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वरूप भी है इस समस्त सृष्टि का जो पसारा दिखाई देता है जो फैला संसार दिखाई देता है वो परमेश्वर का स्वरूप है और जो संसार से परे है वो भी परमेश्वर है अब हम परमेश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में खोजते हैं कि परमेश्वर लेकिन वो हमारे आरंभिक अवस्थाएं हैं जब हम खोजते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में है परमेश्वर गोलोक में है परमेश्वर कहीं बहुत दूर बैठा है इंद्रलोक में बैठा है इस तरह की हमारी आरंभिक भावनाएं है होती हैं लेकिन उन आरंभिक भावनाओं से आगे बढ़ना नितांत आवश्यक है तभी हम उस समस्त सृष्टि के रचयिता के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसको जानते हैं तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगता है बदलाव आने लगता है हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है क्यों आने लगता है क्योंकि इस वक्त अब हमें हमारी भावनाओं पर अपने आप नियंत्रण होने लगते अब हमें क्रोध किस पर करेंगे छीनेंगे किससे खोएगा क्या बदला किससे लेंगे क्या आप आपकी उंगली से बदला लोगे अगर ये आंख में चली जाए तो अगर आपकी उंगली आपकी स्वयं की आंख में चली जाए तो आप बदला लोगे क्या उंगली से चलो इस उंगली ने आपके दूसरे हाथ से कांटा निकाल दिया तो क्या इसको पुरस्कार दोगे यहाँ पर ये यह पाप पुण्य के दो रूप हैं जब पाप और पुण्य है तो वहाँ पर दो का होना आवश्यक है जब तक दो अंतर क्रियाएँ नहीं होती दो भिन्न सत्ताएं अंतर क्रियाएँ नहीं करती तब तक पाप पुण्य का कोई अस्तित्व तो नहीं है कर्मफल वहाँ पर अनुपस्थित अब हम पाप पुण्य की बात क्यों करते हैं क्योंकि हम आपको मुझसे अलग समझते हैं और हम को आप मुझसे अलग समझते आप समझते हो मैं अलग हूँ ये अलग है इसका धन मेरे जेब में आ जाए तो मैं धनवान हो जाऊँ लेकिन अगर मेरे इस जेब का धन दूसरे जेब में चला जाए तो क्या होगा ना मैं धनवान होऊँगा ना गरीब हूँगा अब ये जेब जरूर चिल्ला सकता है कि मैं लुट गया ये दूसरा जेब कह सकता है कि मुझे तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दे दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसे ही गुरुदेव ईश्वर स्वरूप जी कहते थे कि जब ज्ञान मिलता है जब बोध होता है तो लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कि वो कहता है कि कितनी भी सदियां बीत गई कुछ भी नहीं हुआ और कहाँ सदियां बीती मैं तो जहाँ था वहीं पे हूँ मैं तो जैसे एक सपना देख रहा था जैसे मैं घूम फिर कर आ गया हमारे देखने की दृष्टि एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब बोध मिलता है तो उस क्षण समस्त सृष्टि अपना स्वरूप दिखाई देने लगती है और साथ ही साथ उसे ना तो कुछ खोया ना कुछ पाया हम कहीं बार कहते अरे कई जन्मों का चक्कर लगाया तो कहता कहाँ लगाया क्योंकि समय से वो परे हो गया तुमने लाखों योनियों में लाखों बरस बताए लेकिन बोध मिलते ही वो लाखों बरस स्वप्न की तरह चले क्योंकि अब वो समय से परे का अनुभव है वो अनुभव टाइमलेस उस अनुभव में ना तो समय का अस्तित्व तो है ना अंतरिक्ष का अस्तित्व तो है ना पदार्थ का अस्तित्व तो है और वो बोध परमेश्वर का अस्तित्व तो, तो इस तरह से जब हमको समझ में आती है बात तो हृदय में अपने आप भावना आती है शिवोहम और बाबा कहते थे कि अगर तुम चिल्लाओगे शिवो हम शिवो हम तब तो जूते पड़ेंगे क्योंकि तुम जब शिवो हम शिव हम कहोगे तो लोग कहते हैं अच्छा तुम शिव होते हो हम तुमको एक पिटाई करके बता देते हैं क्या हो तुम तुम्हारे औकात बता देते हैं तो शिवोहम कहने की बात तो है नहीं लेकिन शिवोहम अनुभव की बात है। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है आपके भीतर के बौध को लेकिन इस अनुभव को सतत सोचते रहने में इस अनुभव को सतत व्यवहार में लाने में कोई बुराई नहीं सतत चिंतन में सतत इस जाप में भी कोई बुराई नहीं है कि शोवा। क्योंकि किसी न किसी दिन बादल छटे जाएंगे, किसी न किसी दिन मेरे भीतर के अंधेरे मिट जाएंगे किसी न किसी दिन वहाँ पर परमेश्वर का प्रकाश हो ही जाएगा लेकिन उसके लिए मुझे अपने जीवन को सतत प्रयासशील रखना जरूरी है तो भगवान का स्वरूप क्या है एक वो सतत क्रियाशील है सृष्टि में जो क्रियाएं दिख रही हैं वो समस्त भगवान की क्रिया समस्त क्रियाएं भगवान की भगवान सतत क्रियाशील है और मजेदार बात है कि वो पांच तरह की क्रियाएं करता है और वो पांचों तरह की विरुद्ध प्रकृति के होने के बाद भी वो एक साथ करता है वो क्या करता है परमेश्वर इस सृष्टि की उद्भव करता है उसका मेंटेनेंस करता है पालन करता है उसको रक्षा करता है संभालता है उसका नाश करता है साथ ही साथ वो अपना स्वरूप छिपा लेता है क्योंकि कण कण जानता है कि मैं शेय हूँ लेकिन वो अपना स्वरूप छुपा लेता है इसको पिधान कहते हैं या तिरुधान कहते हैं कि वह अपने विलिंग ऑफ वंस ओवन भगवान अपने स्वयं के स्वरूप को छिपा लेता है और फिर अंततः जब आप अपने बोध के प्रति अग्रसर होते हो जब आप शंकर को प्रणाम करके उसकी ओर चल देते हो तो फिर वो अनुग्रह करता और अनुग्रह करके अपना स्वरूप उजागर कर देता है जब उसकी तरफ जाते हो फिर वो स्वरूप नहीं छिपाता वो अपने स्वरूप को उजागर कर देता है इस तरह से ये पांच अन्य अन्य किराए जैसे सृष्टि और संवार हमको लगता है कि ये अलग अलग है और ये विपरीत प्रकृति की एक बार सृष्टि बन गई और आप संवार जब अरबों साल बाद संवार होगा ऐसा नहीं मैं अगर एक शब्द भी बोलता हूं तो उसकी सृष्टि हो रही है और उस शब्द के बाद जब दूसरा शब्द बोलता हूं तो उस प्रथम शब्द का संवार हो चुका है और बीच में क्या है एक शब्द की सृष्टि देन उस शब्द का उच्चारण जिसके द्वारा आपको वो शब्द सुनाई दिया उसके बाद में वो शब्द शांत हो जाता उसके बाद में अगला शब्द आपके कान में पढ़ने के लिए तैयार होता है तो इन दोनों शब्दों के बीच में क्या है शाक्तोपाय का योगी यहीं पर ध्यान करता है कि दो घटनाओं के बीच में शुद्ध चेतना है अगर एक गहना गला दिया जाए सोने का उससे दूसरा गहना बना दिया जाए तो दोनों गहनों के बीच में क्या है शुद्ध स्वर्ण ऐसे ही चेतना से सृष्टि बनती है मेरे शब्द भी चेतना से आ रहे हैं और जब वो खो जाते हैं छुप जाते हैं नष्ट हो जाते हैं तो अगला शब्द आना लगता है मैं एक कदम चलता हूँ उसका कुछ नाम रख दो फिर एक अगला कदम चलता हूँ उसका कुछ नाम रख दो तो एक कदम जब समाप्त होता है दूसरा कदम शुरू होता है उस समय क्या है शुद्ध चेतना एक शब्द के बीच में और दूसरे शब्द के बीच में शुद्ध चेतना एक कार्य के बीच में दूसरे कार्य के बीच में शुद्ध चेतना माला के एक मन के और दो दूसरे मन के बीच में क्या है वह तार जिसने इसको पिरो रखा है माला को जिसने पिरोया है वो तार को देखना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा दो मनकों के बीच में ईश्वर को जानना होगा तो कहाँ जानना पड़ेगा कहाँ ध्यान करना पड़ेगा दो क्रियाओं के बीच में क्रियाएं अभिव्यक्ति हैं लहरें हैं और दो लहरों के बीच में क्या है शुद्ध समुद्र शुद्ध आर्णव उसका नाम हम कुछ रखते हैं एक लहर का नाम राम रख दिया दूसरे नाम का कृष्ण रख दिया एक राम की लहर निकल गई कृष्ण की लहर निकल गई उसी जगह पर तीसरी लहर आ गई लेकिन जब कोई लहर नहीं है तो क्या है लहर विहीन समुद्र क्या है मात्र शांत अर्णव मात्र शांत समुद्र और लहरों का अस्तित्व क्या समुद्र से अलग है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि लहरें होंगी तभी जब समुद्र है तो जो अभिव्यक्त सृष्टि है वो अनभिव्यक्त सृष्टि का ही हिस्सा है अभिव्यक्त सृष्टि और अनभिव्यक्त सृष्टि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भेद नहीं है दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जैसे समुद्र और उसकी लहरें उस लहरों के बीच में परमेश्वर यानी दो लहरों के बीच में अगर हम ध्यान करेंगे तो किस पर ध्यान जाएगा मात्र समुद्र पर ध्यान जाएगा एक स्वर्ण और गहना और दूसरे गहने के बीच में सिर्फ स्वर्ण पर ध्यान जाएगा एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में मात्र चेतना पर ध्यान जाएगा इसलिए इस तरह से शाक्तोपाय का साधक परमेश्वर के स्वरूप को निहारने के लिए समस्त अपना ध्यान अपनी दृष्टि अपना एकाग्रता उन दो गतिविधियों के बीच की गतिविध करता है संसार क्या करता है शब्दों पर ध्यान देगा हम क्या करेंगे सिर्फ शब्दों पर ध्यान देंगे और अंतराल पर कभी ध्यान नहीं देते हम चलेंगे तो पैर संभाल के रखना कहीं गिरते जाओ तो उस पर जरूर ध्यान देंगे लेकिन दो पैरों के बीच का जो अंतराल है उस पर कभी ध्यान नहीं देंगे इसलिए हम अगर उस पर ध्यान दें जो बीच का है तो वो परमेश्वर है तो भगवान सतत क्रियाशील है इसके बाद वो सबका स्रोत अभी हमने पढ़ लिया था ये सुनमेश निमेशा जगत प्रलवदेव तम शक्ति चक्र विभो प्रभुम शंकरम स्तुम वही जगत या सृष्टि चक्र का विभव भी है और प्रलय भी है वहीं से शक्ति चक्र जन्म भी लेता है और उसका विलय भी अंत भी वहीं पर होता है यानी वही उसका स्रोत भी है और अंतिम विश्रांति भी है अब आपका भी घर है वहीं से आप निकलते हो ये आश्रम में आ गए यहाँ के कार्यक्रम के बाद आप कहाँ जाओगे वापस आपके घर घर किसको बोलते हैं जहाँ पर कि बाई डिफाल्ट आप रहते हो जब आप रात को दो बजे कोई ढूंढेगा तो सोचेगा नहीं घर पे मिलेगा अभी कहाँ जाएगा इस समय में क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप आपके घर पे रहते हो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट समस्त सृष्टि अनभिव्यक्त है जब भगवान उसकी अभिव्यक्ति करते हैं तो एक सर्ग होता है एक समय होता है जिस समय के लिए वो अभिव्यक्त होता है क्योंकि समय भी तभी रहता है जब सृष्टि अभिव्यक्त हो अनभिव्यक्त स्थिति में वो समय से परे होता है अब हम कह सकते हैं अनभिव्यक्त स्थिति में वो करोड़ों बरस तक रहता है कि करोड़ों बरस उसके लिए क्षण भी नहीं है क्यों क्योंकि वहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है न वहाँ अंतरिक्ष है न वहाँ पर कोई समय है इस तरह से अगर हमें हृदय में इस बात की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर सबका स्रोत है तो फिर हम समस्त सृष्टि को ईश्वरीय दृष्टि से देख सकते हैं तभी कई संत कहते हैं जित तो देखूँ तथ तू तो जिधर देखूँ मुझे तू तो ही तू दिखाई देना लगता है वो सबका आश्रय है और वो परमार्थ है परमार्थ का मतलब होता है अल्टीमेट प्रॉपर्टी अभी हम बहुत सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं मकान बना लिया अब कार लाना है अभी कार ले आया अब हमारे को इसका ज़रा थोड़ा सा डेकोरेशन करना है घर बना लिया इसमें हमको फर्नीचर लगाना हम प्रॉपर्टी खूब इकट्ठी करें सोचे धन इकट्ठा हो जाए तो हमको बहुत बड़ा मजा आएगा लेकिन उस समस्त प्रॉपर्टी के बाद भी न तो इस प्रॉपर्टी के पाने की इच्छा का अंत है न कुछ ऐसा है कि पा लेने के बाद भी समस्त इच्छाएँ समाप्त हो जाए कितना भी पा लेंगे उसके बाद भी हमको नई परिधियाँ दिखाई देंगी उन परिधियों तक जाते जाते हमको और नई परिधियाँ दिखाई देंगी इन परिधियों का अंत नहीं केंद्र का ही अंत है परिधियों का अंत नहीं है तो केंद्रोन्मुख जो होता है परमेश्वर की दिशा में जो चलता है उसी की यात्रा का कहीं अंत है संसार की यात्रा का कहीं अंत नहीं है तो इसलिए वो परमार्थ है परमार्थ केंद्र में है और हम सतत केंद्र से दूर जाते संसार की यात्रा में केंद्र से दूर जाते हैं और उसका कोई अंत नहीं है और ये वासनाएं ऐसी हैं जो हमारे अंतस में हमारी आत्मा के ऊपर आवरण बना देती है ताकि मृत्यु के बाद भी ये वासनाएं फिर क्रियाशील हो जाती और इस क्रियाशील वासना के कारण हमें वही पुनर्जन्म लेना पड़ता है और पुनर्जन्म का स्वरूप भी हो जाता है कि हम उसी दिशा में फिर जाएंगे फिर तो जिस दिशा से हम जाते जाते अपना शरीर त्याग करते हैं उसी दिशा में हम पुनः आगे बढ़ेंगे अगर हमारी ये वासना से तो मुक्त होकर हमें इस शरीर को छोड़ना है हो सकता है कि परमेश्वर के बोध से फिर भी दूर रह जाएं, लेकिन अगर दिशा हमारी केंद्रोन्मुख है सेंट्री पीटर डायरेक्शन तो किसी न किसी दिन हम उस परमेश्वर के बोध को प्राप्त कर लेंगे भगवान भी कहते हैं कि तुम मेरे और आओ करोड़ों में लाखों में कोई सस्त्रों में कोई एक है जो मेरी ओर आता अन्यथा जो छोटे छोटे देवताओं में छोटे-छोटे इच्छाओं को लेकर पूजा करता है मैं भी उनकी छोटी छोटे देव बनकर उनकी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूँ लेकिन जो मेरी ओर आता है उसकी समस्त व्यवस्था मैं कर देता हूँ योगक्षेम वहाँ मैं हम उसकी योग की और क्षेम की मैं व्यवस्था कर दूँगा कि तुम जो पाओगे फिर उसको खोगे नहीं यही परमार्थ है परमार्थ वो होता है जिसको पाने के बाद अब और कुछ पाना बाकी नहीं एक बूंद की यात्रा समुद्र की ओर होती है। उसे कहीं भी डाल दो वो समुद्र की दिशा में ही जाएगी क्योंकि उसको उसके स्रोत पर जाना है जिस समुद्र से वो निकली है उस समुद्र पर जाना है इसलिए उसकी दिशा वही होगी यहाँ समुद्र हमारा प्रतीक है परमेश्वर का और बूंद है प्रतीक एक मनुष्य की उसकी आंतरिक इच्छा आत्मा की दिशा ईश्वर की लेकिन हम आत्मा की सुनते नहीं अंतरात्मा की आवाज़ परमेश्वर की ओर ले जाते है लेकिन हम सुनते हैं उस मन की जो इस संसार में रमा है जो इस माया के अधीन है वो मन का प्रकाशक है लेकिन मन से परे है मन का प्रकाशक है लेकिन वो मन नहीं है वो मन से परे है अनिश्वरवादी मन को ही मान लेते हैं ईश्वर कि मन बुद्धि जो अपैरेटस है वही मेरा सच्चा स्वरूप है आत्मा से इनकार करते हैं विज्ञानवादी लोग आत्मा से इनकार करते हैं लेकिन आत्मा के अस्तित्व के बगैर कई बातें व्यक्त अभिव्यक्त या व्याख्यात नहीं की जा सकती ईश्वर प्रतिपिज्ञा में उत्पल देव जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है उसमें सत तर्कों के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना संभव है तर्क सतर्क भी होते हैं और फिर कुतर्क भी होते हैं कुतर्क होते हैं कि आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं कहा से हम परमेश्वर को खोजें तो हमारे भीतर कैसे खोजेंगे अब तो बाहर ही होगा संसार में भगवान कैसे हो सकते हैं भगवान तो बहुत दूर होते हैं संसार में भगवान कहाँ हम कहीं दिखते हैं क्या तो ऐस प्रकार के कुतर्कों से हम इस संसार में लोगों से तापका पड़ता है सामना पड़ता है कारण क्योंकि हम सब माया के चश्मे से इस सृष्टि को देखने के आदि हो चुके हैं यही कारण है कि हमको सत्य प्रतीत नहीं होता फिर ईश्वर प्रति कहती है कि सा स्फूरता महासत्ता देश काल विशेषिणी शेषाम सारतया प्रोक्ता हृदय परमेश यहां उन्होंने हजार बरस पहले घोषणा कर दी थी कि वो सत्ता देश और काल स्पेस और टाइम से परे है देश काल विशेषणी देश मीन्स स्पेस काल मीन्स टाइम देश और काल से विशिष्ट विशिष्ट का मतलब होता है परे जुदा है अलग है उससे सुपीरियर है तो इस देश और काल से समय और स्पेस से विशिष्ट है शेषांसार तया प्रोक्ता रध्यम परमेश वही इस सृष्टि का सार है और वो भगवान का हृदय है ये ईश्वर प्रतिभिज्ञा में लिखा तो हमको ईश्वर प्रतिभिज्ञा स्पन्द शिव सूत्र गीतार्थ संग्रह जितने शास्त्र, जितने ये शिव दर्शन के ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण किया गया कि परमेश्वर चैतन्य रूप है सतत क्रियाशील है सबका स्रोत है सबका आसरा है सबका अंतिम गंतव्य और वही परमार्थ है वही सनातन है सनातन का मतलब होता है कि जिसने कभी जन्म नहीं लिया जो जन्म नहीं लेता उसका आकार भी नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती और वो समय से परे होता है। ये सनातनता की मूल परिभाषा है और मैं आत्मा रूपों से सभी जीवों में उपस्थित हूँ मैं सभी जीवों में रहता हूँ जीव मुझ में नहीं रहते क्योंकि वो अज्ञान के कारण अपने आप को ईश्वर से अलग समझते वो समझते हैं कि ईश्वर अलग है मैं अलग हूँ इस तरह से हमारी अलगाव के बहाना मानते हैं कि भगवान इस सृष्टि में तो रह ही नहीं सकता। इस तरह से हम जब भगवान को इस सृष्टि से अलग समझते हैं इस सृष्टि में निहित नहीं समझते चाहे आप बोलने को बोल जाते हैं कि कणकण में भगवान लेकिन हम कणकण में नहीं हैं कणकण भगवान हैं कणकण में भगवान नहीं है कणकण में ऐसा नहीं है कि कोई कणकण के अंदर जैसे गुब्बारे के अंदर हमने हवा भर दी ऐसे भगवान है वरण कणकण स्वयं भगवान है लेकिन इस बात का बोध नहीं होता हमको हम बोलने को बोल जाते हैं कण कण में भगवान समस्त सृष्टि में सर्वव्यापक है लेकिन इस सर्वव्यापकता का इस समस्त अभिव्यक्ति का सार हमारे हृदय में जब अंतर मन से समझ में आए इसका बोध हो जाए तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है उस समय मनुष्य के जीवन में किसी तरह का विलोम आना आता ही क्रोध ईर्षा प्रतिस्पर्धा भय इस सबसे सब मुक्त हो जाता है इन भय के परे हो जाता है क्योंकि भय क्या है आपका पर है उसका क्षय न हो जाए भगवान कहते तो योग क्षय वहाँ में हम वही उसको संभालते हैं क्योंकि हमने जो परमार्थ पाया वो कभी खोता नहीं वो कोई चोर नहीं ले जा सकता डाकू नहीं ले जा सकता इस तरह से हम परमेश्वर के स्वरूप को यहाँ समझते हैं कि देश काल से परे है और वो परम कारण है जो अंतिम बात कि वो परम कारण है अल्टीमेट कॉज है जैसे हम कहते हैं कि मुर्गी कहाँ से है, अंडे से आई और अंडा कहाँ से आया मुर्गी से आया लेकिन दोनों का परम कारण चैतन्य है दोनों का परम कारण सृष्ठ कारण हमको दिखाई देता है संसार में कि मुर्गी से अंडा अंडे से मुर्गी आई लेकिन ये तो हमारा सृष्ट कारण है परम कारण तो परमेश्वर जी है और हम जो कुछ संसार देख रहे हैं वो मेरी चेतना से भिन्न नहीं है और हो भी नहीं सकता क्योंकि संसार के अंदर जो सौंदर्य दिखाई देता है उस सौंदर्य की उपस्थिति संसार में नहीं है उस सौंदर्य की उपस्थिति मेरी चेतना में है और उसी के कारण क्योंकि अगर मान लो कोई भी चेतना इस सृष्टि को देखने के लिए उपलब्ध नहीं है तो क्या उस सौंदर्य का कोई अस्तित्व हो सकेगा संभव ही नहीं अगर कोई एक भी गीत न सुनेगा तो कोई कैसे कहेगा कि ये बड़ा सुंदर गीत है कर्णप्रिय गीत है ये तभी संभव है जब उसका आत्मा से उसकी अभिव्यक्ति होती है और आत्मा उस अभिव्यक्ति का आनंद लेता है जैसे कोई बच्चा धरोधा बनाता है और उस घरोंदे का आनंद लेता है ऐसे ही मनुष्य की चेतना इस सृष्टि को बनाती है और सृष्टि का आनंद लेती है तो परमेश्वर का स्वरूप हमारे भीतर है चेतना के रूप में और जो हम मैं बोलते हैं इसका इसेंशियल स्ट्रक्चर परमेश्वर जो मैं है वही परमेश्वर है तो आज हमारा जो सेशन था उसका समय समाप्त हो रहा है मैं आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं माँ प्रभा देवी जी को धन्यवाद देता हूं उन्होंने बहुत धन्यवाद मुझे दर्शन दिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मैं करता हूँ कुछ वचन हमारे जुड़े और आशीर्वाद देंवी जी आशीर्वाद आशीर्वाद दे रही है सबको कोई अगर तो तो इन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया आपसे मिले मिले मिले थे कुछ आज आज मैं तब का तो तो श्लोका बने चौदह बाकी ज्ञान सबको सबको आशीर्वाद